भाई राजीव दीक्षित द्वारा महर्षि वाघटट के आयुर्वेदिक सूत्रों को 2007 में चेन्नई में प्रस्तुत किया गया आठ दिन के इस व्याख्यान श्रृंखला को आप तक राजीव भाई के अनुज भाई प्रदीप दीक्षित द्वारा संचालित एवं सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र स्थित राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है ये स्वास्थ्य व्याख्यान हमें देता है सृष्टि का आयुर्वेदिक निरोगी जीवन रहस्य इस प्रथम स्वास्थ्य व्याख्यान में आपको निम्न विषयों की जानकारियां मिलेंगी भारत के लोगों की स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति महर्षि वाघबट जी का जीवन परिचय मिट्टी से बने बर्तनों का महत्व एल्युमिनियम के बर्तनों के उपयोग से बढ़ती बीमारियां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 और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रस्